ओ oh. ईश्वर का विषय पिछले दिनों से चल रहा है परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो क्यों कि इस संदर्भ में ये बात हम सुनते ही हैं शास्त्र भी कहते हैं एक तो हमें कर्मों का भोग दिलाने के लिए कर्मानुसार फल देने के लिए और दूसरा प्रगति के लिए उन्नति के लिए और वो प्रगति उन्नति है अंतिम सर्वोच्च ईश्वर की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति और कर्मफल का जो भोग है वो भी अंततः इसीलिए है कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए तैयार हो सकें उसके अनुरूप हम बन सकें इसीलिए कर्म और कर्मफल ये सब चलते रहते हैं तो इस दृष्टि से इस संसार का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सके ये अंतिम लक्ष्य है और आत्मा भी वैसा ही सुख चाहते हैं जैसा परमात्मा में है दुख रहित स्थिति को हम सब चाहते हैं क्योंकि हमारी भी यही इच्छा है इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही हमारी इच्छा पूर्ण होती है आत्मा की अंतिम इच्छा पूर्ण होती है सब कुछ पा लिया जो पाना था वो पा लिया जो करना था वो कर लिया ये जो भाव आता है वो परमात्मा की प्राप्ति पर ही हो सकता है इसलिए इस सृष्टि का लक्ष्य परमात्मा है तो इस बात के ऊपर प्रश्न है मदन जी का कि हर आत्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है तो परमात्मा उन आत्माओं के अंदर प्रेरणा क्यों नहीं उठाता कि मुझे प्राप्त करो यह आपका लक्ष्य है बाकी सब तो गौण है व्यर्थ की बात है संसार में हम जब ये देखते हैं कि व्यक्ति परमात्मा के लक्ष्य को नहीं बनाता अधिकांश नहीं बनाते या तो नाम मात्र का बनाते जिन्होंने गंभीरता से भी बनाया वो भी पूरा नहीं चल पाते नहीं कर पाते ये मन के अंदर भाव रहता है इसलिए इनका प्रश्न है कि परमात्मा ही ये प्रेरणा क्यों नहीं कर देता क्यों नहीं बता देता कि मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूं तो फिर ये समस्या ही नहीं होती और परमात्मा की प्रेरणा हो जाए उसके बाद तो कौन यहां पर संसार में रहेगा फिर तो सभी मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे ये इनके पीछे भाव है क्योंकि तो परमात्मा की प्रेरणा होने पर तो कुछ यहां रह नहीं सकता परमात्मा की प्रेरणा तो निरर्थक नहीं हो सकती उसने कहा और हम सब बस वैसा ही करेंगे और मुक्ति को परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे इस भावना के साथ में ये लिखा है तो परमात्मा की प्रेरणा सामान्य रूप से हम सबके हृदय में होती रहती है और परमात्मा ने वेदों में भी अपना ये जान ये संदेश दिया है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति उसको पाकर के ही उस परमात्मा को पाकर के ही हम दुखों से छूट सकते नान्य पंथा विद्यते अय मुक्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए और कोई उपाय ही नहीं है उसको जान करके ही होते हैं और इसको प्राप्त करके हम बहुत अच्छी स्थिति में आते हैं ये सब बहुत बातें वेदों के अंदर लिखी हुई हैं तो परमात्मा की प्रेरणा तो है वेद के रूप में और परमात्मा अंदर भी हमें प्रेरणा देता रहता है और ऐसा नहीं मानना चाहिए कि परमात्मा की प्रेरणा तो हो नहीं रही है इसलिए हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हम परमात्मा की प्राप्ति की लगन वाले क्यों नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि परमात्मा प्रेरणा नहीं कर रहा है ये एक भाव मन में है प्रश्नकर्ता के औरों के भी रहता है परमात्मा के लिए तो सब चीज सरल है वो बोल देगा प्रेरणा दे देगा तो हम सब वैसा ही करने लगेंगे तो इसे ऐसा ना समझें परमात्मा की प्रेरणा तो अच्छी है ही वो सदा प्रेरणा देता है विभिन्न रूपों में लेकिन परमात्मा कि प्रेरणा मात्र से ही यदि सब वैसे हो जाएंगे तो सभी वैसे हो जाएंगे परमात्मा ने मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र भी कर रखा है परमात्मा की प्रेरणा को सुन के जान करके भी सब वैसा ही कर लेंगे ये अनिवार्य नहीं है अंदर मन से अंतर मन में बहुत सी जो परमात्मा की प्रेरणा होती है अपनी प्रेरणा को छोड़ दीजिए परमात्मा की जो शुद्ध प्रेरणा होती है उसको भी हम सुनते नहीं है और सुनते नहीं है और हम करते नहीं है किसी की प्रेरणा को तो कोई तब माने जब प्रेरणा करने वाले को भी हम इतना ऊंचा स्थान दें प्रेरणा देने वाले का स्वरूप हमारे मन में गहराई से नहीं बैठा हुआ है उतनी श्रद्धा नहीं है नाम तो हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा है सबसे बड़ा है सब कुछ वही है लेकिन उसके साथ जो भाव बनना चाहिए वो हमारा नहीं बनता है हमें पता है कि वेद ईश्वर की वाणी है परमात्मा का संदेश है शुद्ध ज्ञान है यह सब पता होते हुए भी हम वैसा आचरण नहीं करते नहीं कर पाते हैं पूरा थोड़ा थोड़ा करते हैं भावना है बहुत बहुत भावना है लेकिन फिर भी नहीं करते है। कारण यह है कि जिसको हम भावना समझते हैं बहुत भावना वो बहुत कम भावना है वो भी समर्पण बना ही नहीं है उस समर्पण तब बनता है जब परमात्मा का बृहद स्वरूप हमारे सामने बुद्धि में ज्ञान में बहुत गहराई से बैठ जाए और वही लक्ष्य देखने लगे इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और जगह समस्याएं ही हैं और केवल परमात्मा के प्राप्त करने पर ही मुझे ये सब मिलेगा ये हमारे मन में नहीं बैठता है ज्ञान में नहीं आता है हमें संसार में सुख दिखाई देता है हम संसार में अपना हित समझते हैं हम असत्य बोलने में अपना हित समझते हैं हम छल कपट करने में अपना हित समझते हैं इत्यादि बहुत सारी बातें जो कि परमात्मा की आज्ञाओं के विपरीत है लेकिन हम हमें वही अच्छी लगती है इसीलिए तो हम झूठ बोलते हैं इसीलिए तो हम गुस्सा करते हैं इसीलिए तो हम छल कपट करते हैं इसीलिए तो चोरी करते हैं क्योंकि हम हमारे को उसमें हित दिखाई देता है अपना इसी में हित है सत्य बोलने में हमें कठिनाई दिखाई देती है अपनी पुरुषार्थ से कमाने में हमें कठिनाई दिखाई देती है दूसरे का आसानी से मिल जाए उसमें हमें सरलता दिखाई देती है ये ज्ञान जब तक बना हुआ है तब तक परमात्मा के प्रति कहां श्रद्धा हुई वह भी नहीं बनाए हमारे आचरण से पता लगेगा हम ईश्वर को कितना चाहते हैं ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। अगर पूरी भक्ति है तो हम उसके अनुसार आचरण करने लगेंगे और फिर ईश्वर की प्राप्ति बहुत सरल है फिर ये समस्या नहीं आएगी कि क्यों नहीं हो पा रही है हम कर ही नहीं रहे हैं तो परमात्मा की प्रेरणा तो सदा विद्यमान है और उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है जो जैसा करेगा उसको यथायोग्य फल देना है परमात्मा को इसलिए परमात्मा की प्रेरणा मात्र से हम ऐसे नहीं होते हमें खुद करना होता है हमें अपना प्रयत्न करना होता है तो इसलिए परमात्मा की प्रेरणा तो है ही वो नहीं कर रहा है ऐसा ना सोचे परमात्मा की प्रेरणा को जब हम सुनने लग जाएंगे तभी ये रास्ता हमारा प्रशस्त होता जाएगा फिर कोई बाधा नहीं प्रतीत होगी अभी हम सुनते ही नहीं है उसकी हम उसकी मानते ही नहीं है उसके प्रतिभाव ही नहीं है बहुत कम है जितना हमें अधिक प्रतीत होता है कि मैं आधा घंटे बैठता हूं मैं एक घंटे करता हूं दो घंटे करता हूं कुछ भी नहीं है कुछ दिन हुए हैं कुछ महीने हुए हैं अभी कहां सफाई हुई है जो कचरा है पीछे का वो तो भरा पड़ा है उसके साफ करने में तो समय लगेगा और जब तक साफ नहीं होता तब तक ऊपर ऊपर से कह मैंने तो झाड़ू लगा दी और सफाई तो हुई नहीं कचरा पूरे कुए में भरा हुआ है ऊपर तक भरा है ऊपर से दो तीन तस्ले हटा दिए देखो मैंने तो सफाई की आपने कहा था कुदाल चलाओ गंदगी हटाओ मैंने किया हुआ तो नहीं कचरा तो फिर भी है वृत्तियां तो फिर भी आती है एकाग्रता तो फिर भी नहीं हो रही है नहीं होगी ना किया है तो थोड़ा सा शुद्धि की है थोड़ी सी एकाग्रता की है बाकी जो विचार आते हैं वो कचरा ही तो है वो तो जमा हुआ है जब तक वो नहीं हटेगा धीरे धीरे एक एक तसला हटाते हटाते हटाते पूरा कचरा जब साफ हो जाएगा तब अंदर पानी मिलेगा तब शुद्ध पानी आएगा गंदा पानी भी निकालना पड़ेगा तब शुद्ध पानी आएगा ऐसे ऊपर से नहीं होता है उसके लिए समय ही लगता है विधि लेकिन यही है कोई कहे जी मैंने तो दस तसले हटा दिए दस दिन कर लिया और महीना भर कर लिया और पानी तो आया ही नहीं तो जो जानता है वो तो यही कहेगा भाई ऐसा ही करते रहो तो आएगा और दूसरा बच्चा ये सोचे कि नहीं मैं तो दस दिन हो गए इसको मिट्टी उठाते उठाते पानी तो आया ही नहीं तो इसलिए आपका कथन गलत है इससे नहीं होगा ऐसे कभी नहीं होगा बोझो तो शास्त्रों में लिखा है विधि तो यही है उसको करते रहना होता है अभी हमारे अंदर बहुत मलिनता है तो परमात्मा की भी प्रेरणा हो जाए हम वेद मंत्र भी पढ़ लेते हैं तो भी नहीं कर पाते क्योंकि हमने गंदगी ऐसी बना रखी है अभी उसको हमें शुद्ध करना है तो ये संसार चलेगा तभी हम समझ पाएंगे इनका कहना है कि परमात्मा प्रेरणा कर दे और सबका लक्ष्य बन जाए तो ये सारा संसार को बिगाड़ने की झंझटती नहीं होगी इन्होंने आगे लिखा है कि मगर पर, अगर परमात्मा सबके अंदर प्रेरणा उठाए तो सब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे जिससे ये संसार का बनाने बिगाड़ने का झंझटि खत्म हो जाएगा और सब परमात्मा में लीन हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो शुद्धता चाहिए जो समझ चाहिए वो इस जीवन में ही आती है संसार के सुख भोगों को भोगते हुए उसके सुखों को होते हुए भी सारी सुविधाएं होते हुए भी जब उसमें दुख दिखने लगता है उससे तृप्ति नहीं प्रतीत होती ये मेरा लक्ष्य नहीं है जब तक यह नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती और न वृत्ति निरोध हो सकता वृत्ति निरोध के लिए विवेक चाहिए वैराग्य चाहिए वैराग्य किस संसार से वैराग्य तो हुआ ही नहीं है अभी वैराग्य का प्रयास चल रहा है और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम सांसारिक सुख में कभी भी तृप्त नहीं हो सकते कितना भी प्रयास कर लें थोड़ा भोगेंगे मन उप जाएगा दूसरी तरफ जाएंगे वहां भी हो जाएगा तीसरी तरफ जाएंगे एक मिठाई से नहीं भरा दो मिठाई खाएंगे दस मिठाई खाएंगे दस सब्जियां लेंगे दस अचार लेंगे विभिन्न भोगों को भोगेंगे इधर भागेंगे उधर भागेंगे दौड़वाता रहेगा परमात्मा तृप्ति होनी ही वाली नहीं है जब करते करते करते करते व्यक्ति को समझ आ जाएगी कि नहीं यहां कितना भी दौड़ लो वो नहीं मिल सकता जो मैं चाहता हूं पूर्ण तृप्ति नहीं आ सकती ये जिस दिन भी समझ में आ जाएगी चाहे कई जन्मों में भागने के बाद आए चाहे एक जन्म में भागने के बाद आए या किसी को एक महीने में आ जाए ये समझ जिस दिन बनेगी उस दिन देखिए वृत्ति निरोध होता है नहीं होता है लेकिन ये समझ ही नहीं बनती है हमारी तो ये समझ कब बनेगी हम इसमें प्रयत्न करेंगे सोचेंगे समझेंगे परिणामों को देखेंगे इसको करते करते करते हमारे को समझ होती है शास्त्र भी पढ़ते हैं उपदेश भी करते हैं और फिर जीवन में ऐसा जीते हैं, तब ये समझ बनेगी और तब वो परमात्मा की स्थिति परमात्मा की प्राप्ति होगी तो केवल प्रेरणा से भी ये नहीं हो सकता परमात्मा की प्रेरणा से भी नहीं हो सकता और ये संसार तो बनाया ही उसने कि हर जगह हमें प्रेरणा मिलती है हम जब भी गलत काम करते हैं हमारे को बाधा आती है दुख होता है कष्ट होता है ये सब प्रेरणा ही तो है ये घंटिया ही तो हैं। गलत रास्ते पे जाते ही घंटी बज जाएगी अलार्म बज जाएगा ये समस्या हो रही है यहां पर वर्षों तक किसी जीवन को जीता रहे व्यक्ति बाद में लगेगा ये तो क्या हो गया वर्ष चलेगा इतने खो दिया मैंने सारा घंटी बजेगी सबक सबको मिलता रहता है एक भी ऐसा नहीं है जिसको ना मिलता हो अब कौन कितना सीख लेता है उसी के ऊपर निर्भर करता है तो ये सबक कहां से आएंगे जो संसार नहीं होगा तो यही तो हमें सीखना है यहीं से तो हमें सीखना है यहीं तो हमें सुख में दुख देखना है यही तो वैराग्य है और ये हो गया तो वृत्ति निरोध और परमात्मा की प्राप्ति होती चली जाएगी तो परमात्मा ने ये सृष्टि बना के दी है ये ऐसी है कि मुक्ति तो प्राप्त करेगा ही व्यक्ति बच नहीं सकता और कहीं भाग नहीं सकता कितना भी भौतिकवादी हो कितना भी भौतिकवादी हो ईश्वर को माने या ना माने और कहीं नहीं जा सकता अंततः उसको समझ आएगी और वो वहीं जाएगा और हम सब मुक्ति में गए हैं आगे भी जाते रहेंगे तो परमात्मा का तो हर कृत्य है हाँ परमात्मा की हर रचना हमें मुक्ति की तरफ ले जाने वाली है वो प्रेरणा भी करता है और संसार को बनाया ही ऐसा है उसने कि यहां टिक नहीं सकता व्यक्ति भागेगा ही हटेगा ही उससे कितनी देर तक होता है ये अलग बात है तो परमात्मा तो हमें सबको मुक्ति तक पहुंचाने के लिए ही कार्यरत है सारी रचना ही इसी लिए की गई है हम जब भी कर लेंगे तब हमारा हो जाएगा अगला प्रश्न राधिका रदि, जी का मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि राम और कृष्ण दोनों महापुरुष हैं वो ईश्वर नहीं है अवतार के संदर्भ में मैंने ये बात रखी थी लेकिन इतिहास में ऐसी बातें आती हैं कि जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की उन्होंने मुक, उन्हें मुक्ति मिल गई तो क्या ये सब बातें झूठी हैं श्री कृष्ण एक बहुत बड़े योगी थे निष्काम कर्मी थे योगीदास थे क्षत्रिय होते हुए भी बहुत ऊंचे आदर्शों का उन्होंने पालन किया धर्म की स्थापना की और उनका उपदेश हमें बहुत मिलता है उपलब्ध होता है उनका प्रेरणादायी चरित्र भी हमारे समाज में बहुत व्यापक है तो यदि कोई उनका भी ध्यान करता है उनको अपना लक्ष्य बना लेता है उनका स्मरण करता है उनके उपदेशों के अनुसार चलता है तो उनके सारे उपदेश वही तो हैं जो मुक्ति की प्राप्ति के लिए हैं कृष्ण के उपदेशों को न समझ के केवल वैसे ही करता रहे तो कुछ नहीं होने वाला है श्री कृष्ण के उपदेशों को मान करके उनके प्रति भक्ति रखते हुए जो भी चलेगा तो उनका बताया हुआ मार्ग तो वही है जो मुक्ति में जाता है उन्होंने भी वेदादि शास्त्रों से और उससे अपने अनुभव से जो हुआ वो प्रस्तुत किया वेद जी ने उसको प्रस्तुत किया तो जो शुद्ध मार्ग है जो शुद्ध ज्ञान है जैसा वेदों के अनुरूप है वो चाहे श्री कृष्ण के मुख से निकला हो चाहे किसी और महापुरुष के मुख से निकला हो या आज के किसी महापुरुष से निकलता हो या व्यक्ति की स्वयं की जीवन में जीते जीते समझ बनी हो कैसे भी बनी हो ये माध्यम है अलग अलग मंत्र से बनी हो भजन से बनी हो श्लोक से बनी हो दृश्य को देख करके बनी हो कैसे भी बनी हो मुख्य बात है ज्ञान और समझ जो उस समझ को प्राप्त कर लेगा और चलेगा वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है लेकिन ईश्वर तो ईश्वर फिर भी है परमात्मा तो जैसा है वैसा है सर्वव्यापक है तो अगर इन चीजों में सफलता मिलती है तो उनके उपदेशों के अनुसार चलने में सफलता मिलती है केवल ध्यान मात्र से नहीं और ईश्वर के भी मात्र ध्यान से सफलता नहीं मिलती है थोड़े से गुण देख लिया और बस केवल स्मरण कर लिया ईश्वर का सुबह शाम ध्यान कर लिया बाकी ईश्वर के स्वरूप को जान करके अपने व्यवहार को ठीक करना ईश्वर के उपदेशों को जान के उसके अनुसार आचरण करना ऐसा कोई नहीं कर रहा है केवल केवल स्मरण कर रहा है उससे भी नहीं होने वाला है तो जो भी किसी महापुरुष से भी प्रेरणा पाकर के साधना करते हैं तो उनके अच्छे उपदेशों को सत्य बातों को जब स्वीकार करते हैं आचरण करते हैं उससे ही साधना का पद बढ़ता है और मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है दया जी का प्रश्न है वैदिक ग्रंथों में ओम अक्षर या पद बहुत पर बहुत बल दिया गया है तो प्रश्न उठते हैं कि का पहला इस ओम पद की शुरुआत कहा से हुई तो ओम पद स्वयं वेद के अंदर भी आया है तो उसमें एक यजुर्वेद दूसरे अध्याय का तेरहवा मंत्र है उसमें ओम प्रतिष्ठा ये एक शब्द है। ओम प्रतिष्ठा फिर यजुर्वेद 40वें अध्याय के पन्द्रवें मंत्र में ओम क्र एक कर्मशील मनुष्य तो ओम का स्मरण कर और यजुर्वेद चालीसवें अध्याय के ही सत्रहवें मंत्र में ओम खम ब्रह्म परमात्मा ओम शब्द आया और उसको आकाश के समान बड़ा व्यापक बताने के लिए ओम खम ब्रह्म ये शब्द का प्रयोग किया तो प्रारंभ तो वेद से ही है वेद में ओम शब्द हमें मिलता है परमात्मा के वाचक और भी बहुत सारे शब्द हैं वहां और ओम शब्द भी मिलता है आगे इनका प्रश्न है कि अन्य भी परमात्मा के सार्थक तथा बहुमान्य संबोधन है बहुत सारे नाम है परमात्मा के वेदों में भी है महापुरुषों ने भी दिए हैं आर्यानय में भी महर्षि दयानंद ने वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए बहुत संबोधन दिए और पहले मंत्र में तो बहुत संबोधन दिए और आगे भी तरह तरह के संबोधन अच्छे अच्छे बहुत संबोधन दिए हैं परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं तो इनका प्रश्न है कि अन्य भी परमात्मा के सार्थक तथा बहुमान्य संबोधन है तो ओम को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माने तो ओम को परमात्मा का सबसे मुख्य निज नाम कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है तो उसके कई कारण हैं कि परमात्मा का स्वरूप इस ओम शब्द में अकेले में आ जाता है यह ओम शब्द ऐसे बना है इसके जो अर्थ है उसकी दृष्टि से इसमें बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं परमात्मा का सारा ही स्वरूप यहां पर आ जाता है जितने भी नाम है परमात्मा के इसमें आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे तो ये जो ओम शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से अवधातु से बनता है जिसके 20 अर्थ दिए गए हैं धातु पाठ में महर्षि पाणिनिनी ने एक शब्द के 20 अर्थ बताए हैं वो सारे के सारे अर्थ इसके अंतर लग जाएंगे वो बहुत सारे अर्थ है वो व्यापक हैं। लेकिन इसका सबसे मुख्य अर्थ है रक्षण रक्षा करना परमात्मा ओम है यानी रक्षक है जिसे हम सर्वरक्षक शब्द से बोलते हैं तो परमात्मा रक्षक है इस एक शब्द में भी परमात्मा को रक्षक माने परमात्मा के जितने गुण हैं वो सब अंततः रक्षण में ही आकर के समाप्त होते हैं परमात्मा का कोई गुण बोलिए मान लीजिए हम कहें कि परमात्मा न्याय कार्य है तो न्याय करने से क्या होता है रक्षा होती है परमात्मा पिता है पिता क्या करता है रक्षा करता है परमात्मा माता है माता क्या करती है रक्षा करती है माता मान लो भोजन देती है नहाती धुलाती है कपड़े पहनाती है शिक्षा देती है इन सब को करते हुए भी क्या करते हैं रक्षा ही तो होती है हमारी भोजन से भी रक्षा होती है वस्त्र से भी रक्षा होती है मकान से भी रक्षा होती है पैसे से भी रक्षा होती है जान से भी रक्षा होती है परमात्मा दयालु है तो दया करके क्या होता है कोई हमारे पे दया करता है उससे हमारा क्या होता है हमारी रक्षा होती है हमारी हानि हट जाती है दुख हटता है सुख आता है ये रक्षा ही तो है हमारी परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है हमारे हित के लिए हमारी रक्षा के लिए परमात्मा सृष्टि का पालन करता है विष्णु है उत्पत्ति करता है ब्रह्मा है जान प्रदाता है ब्रह्मा है जान देके भी तो हमारी रक्षा होती है जान से सबसे अधिक रक्षा होती है परमात्मा इसका नाश करता है शिव है महेश है तो नाश भी किस लिए करता है हमारी रक्षा के लिए करता है परमात्मा के जितने भी गुण आप ले लीजिए उनका संबंध जब हमारे से जुड़ेगा तो उसमें रक्षा तो सब जगह आ जाएगा हर जगह रक्षा आएगा आनंद स्वरूप है हमें आनंद देता है तो आनंद देकर हमारी रक्षा करता है हमें तृप्त करता है सब जगह रक्षा गुण आएगा और कोई भी बड़ा व्यक्ति जब हमारा हित करता है तो उसमें तरह तरह की रक्षाएं होती है तरह तरह की रक्षा होती है हमारे को भय से बचाता है तो भी हमारी रक्षा है हमें दुष्टों से बचाता है तो भी हमारी रक्षा है हमें अच्छे अच्छी तरह प्रेरित करता है उसमें भी हमारी रक्षा है तो अवधातु जिससे ओम बनता है उसका रक्षण अर्थ है और परमात्मा के जितने भी गुण हैं जितने भी नाम है उन सब में ये रक्षण तत्व तो छिपा हुआ है चारों वेदों में ऋग्वेद का प्रारंभ अग्निशब्द से होता है अग्नि पुरोहित वो अग्नि परमात्मा का वाचक है आगे भी मंत्रों में कई मंत्रों में अग्नि शब्द है अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ऋडिय अग्नि शब्द बहुत आया है तो अग्नि से भी हमारी रक्षा होती है परमात्मा अग्नि स्वरूप है अग्रणी है हमारा नेता है हमें रास्ता दिखाता है प्रकाशक है ये सब क्या है रक्षा ही तो है अग्नि हमारी रक्षा करती है भौतिक अग्नि दुरूपयोग करेंगे तो हानि करेगी नहीं तो वास्तवय हमारी रक्षा के लिए ही बनाई गई है तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं वेद के वायु है तो वायु भी, भी हमारी रक्षा करता है परमात्मा का नाम आकाश आकाश भी हमारी रक्षा करता है सूर्य है आदित्य है ये भी सब परमात्मा के नाम हैं तो ये भी तो हमारी रक्षा ही कर रहे हैं पृथ्वी क्या कर रही है हमारी रक्षा ही कर रही है वायु क्या कर रही है रक्षा कर रही है वृष्टि जल हमारा क्या कर रहा है रक्षा कर रहा है ये सब चीजें तो रक्षा के लिए ही बना रखी है परमात्मा ने तो परमात्मा के सब कार्यो में मुख्य कार्य हमारी रक्षा करना है उनको हम भिन्न भिन्न नामों से देते हैं। गाय यदि हमारे को दूध देती है तो हमारी रक्षा ही तो करती है भूमि अन्न पैदा करती है हमारी रक्षा करती है हम गाय को चारा खिलाते हैं पानी पिलाते हैं हम उसकी रक्षा ही तो करते हैं किसी भी तरह का हित हम जो भी लेन देन में करते हैं वहां रक्षा तो सब जगह जुड़ा हुआ है और ये रक्षा इस ओम शब्द से निकल के आता है मुख्य प्रयोजन मुख्य सारे कार्य परमात्मा के सब के सब हमारी रक्षा के लिए हमारे हित के लिए इसलिए ओम शब्द सबसे बड़ा है हां भावना करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो यदि ओम शब्द का व्यापक अर्थ समझता है तो वैसी गंभीर व्यापक भावना वो कर पाएगा तब ये ओम शब्द उसके लिए महत्वपूर्ण तो बनेगा अब कोई व्यक्ति ओम शब्द तो बोल रहा है लेकिन उसके पीछे छुपे हुए अर्थ को भावना को वो कर नहीं पा रहे हैं थोड़ा कर पा रहे हैं और उसकी जगह वो यदि विष्णु शब्द को बोलते हुए अधिक भावना कर रहा है तो उसके लिए वो अधिक लाभदायक हो जाएगा मुख्य बात है शब्द के माध्यम से वैसी भावना करना मन के अंदर ऐसी स्थिति बनाना ये मुख्य है तपस तदर्थ भावनाम अर्थ की भावना ही मुख्य है शब्द तो माध्यम है केवल शब्द को पकड़ के हम अर्थ तक पहुंचते तो यदि हम ओम के अर्थ को व्यापक समझ लें और एक शब्द को बोलते ही इतना व्यापक हम कर सकें अर्थ की भावना वो इस एक अकेले शब्द से संभव है अन्य कोई भी शब्द इतनी व्यापक भावना का निमित्त नहीं बन सकता उसमें इतनी भावना नहीं आती है जितनी इसमें आती है इसलिए ओम शब्द को सबसे मुख्य माना गया परमात्मा का मुख्य और निज नाम है और इसके अर्थ करते हुए महर्षि ने ध्यान गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम लग जाते हैं जुड़ जाते हैं बाकी सब नाम इसी के अंतर्गत आ जाते हैं एक ही साधे सब सदे हाथी के पांव में सबका पांव उस तरह से इतनी व्यापकता है इसमें परमात्मा का कोई भी गुण लेना हो वो इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं जो हमारे से संबंधित है हमारे से संबंधित है हर और उसके भी जो गुण है उन सबको भी जब हम अपने साथ जोड़ेंगे तो वहां रक्षा रक्षा रक्षा रक्षा तो सब जगह आएगा इसलिए इस शब्द की मुख्यता है अगला प्रश्न उषा जी का प्रश्न है कि सृष्टि की शुरुआत किस रीति से हुई किस तरह से हुई तो पीछे हमने सबसे पहले विषय लिया था कि सृष्टि की रचना जैसी है उससे हमें कि कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वज्ञ इत्यादि गुणों वाला तो परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना कैसे की कैसे बना आगे है ईश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में में जो प्रथम सृष्टि के ऊपर कौन से लोगों को जन्म दिया कौन से व्यक्तियों का जन्म हुआ जब प्रथम सृष्टि की तो एक तो परमात्मा की जो भी सृष्टि है वो प्रथम नहीं होती है अनादिकाल से चल रही है अनंत काल तक चलती रहेगी ऐसे ही चलती रहेगी सृष्टि हां यह प्रश्न हो सकता है कि सृष्टि जब बनी ये वाली सृष्टि जब बनी प्रारंभ हुआ तब सबसे पहले किन लोगों को जन्म मिला तो पिछली सृष्टि की जो आत्माएं थी जिनको अभी मुक्ति नहीं हुई थी पिछली सृष्टि में उनके जैसे जैसे कर्म थे उसके अनुसार यहां पर भी उनको दे दिया जैसे बीच में कुछ अवकाश हो जाता है प्रलयावस्था का अवकाश जैसा हो गया लेकिन काम वही चलेगा अवकाश के बाद भी जब आते हैं तो सबका जैसा जैसा होता है यथावत कर्मानुसार मिलेगा तो सृष्टि के प्रारंभ में भी जो भी जीव जंतु थे मनुष्य थे और थे वो सब अपने कर्मानुसार जैसे पिछली सृष्टि में चलते थे जैसे इस सृष्टि में चल रहे ऐसे ही सृष्टि के प्रारंभ में भी कर्मानुसार हुए और सृष्टि के प्रारंभ में जिन मनुष्यों का जन्म हुआ वो वो लोग थे जिनके पिछली सृष्टि में जिनके पुण्य अधिक थे पाप पुण्य बराबर थे अथवा अन्य शरीरों से शरीरों में कर्मफल भोगते भोगते पाप भोगते भोगते जिनके पाप पुण्य बराबर हो गए थे जैसे आज मनुष्य जन्म होता है ऐसे ही उनका भी मनुष्य जन्म वहां पर हुआ था और परमात्मा ने सृष्टि को कैसे बनाया तो मूल प्रकृति जैसे सतोर स्तंभ जैसे हमारे दर्शन बोलते हैं ये मूल कण है अविभाज्य कण है वो मूल उपादान कारण इस सृष्टि का विद्यमान था वो नित्य है परमात्मा ने इक्षण से प्रेरणा से इच्छा से परमात्मा की शक्ति ऐसी है कि उसने वो इच्छा मात्र करता है उतने मात्र से ये सारे कार्य होते हैं प्रेरणा मात्र से तो परमात्मा ने उसी से सारे लोगों को बनाया जिसमें पृथ्वी चंद्र सूर्य और जो भी सारे ग्रह नक्षत्र हैं आकाशगंगाएं वो सब परमात्मा ने उस मूल प्रकृति से बनाया क्योंकि मूल प्रकृति जो मूल कर्ण है वो जिस समय सृष्टि नहीं बनी थी वो पड़े हैं तो बिना चेतन के उनमें गति नहीं हो सकती वो किसी एक दिशा में नहीं जा सकते किसी एक निर्माण की प्रक्रिया में नहीं चल सकते वैज्ञानिक यहीं तो चुप है वो ये तो कह देते हैं कि भी ऐसे ऐसे विस्फोट हुआ है ऐसे बने वो हो कैसे गया शुरुआत में प्रारंभ कैसे हुआ उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है और वो कहते हैं ये हमारा विषय नहीं है और वो ईश्वर को माने बिना इस प्रश्न का उत्तर आ भी नहीं सकता जब वो मानते हैं जड़ वस्तु अपने आप प्रवृत्त नहीं हो सकती तो कैसे ये व्यवस्थित ढंग से हो गया तो परमात्मा ही प्रेरणा से जान पूर्वक वैसी रचना करता है उसे पता है कि आत्माओं के हित के लिए मुझे ऐसा ऐसा संसार बनाना है पर आत्माओं की रक्षा इसमें है उस तरह की रचना सोच करके वो सारी रचना को मूल प्रकृति से करता है अपने ज्ञान से करता है आज का विषय इतना ही रखते प्रणौतम ओ... सुसाधार विद ओमश